इसमें हम लोग तृतीय अद्वैत प्रकरण में देख रहे थे द्वोर्द्वो मधुज्ञाने परम ब्रह्म प्रकाशित पृथिव्यादर च यथाकाश प्रकाशिता मधुब्राह्मण बृहदारण्य का द्वितीय अध्याय का पंचम ब्राह्मण उसमें द्वोर्द्व अर्थात अध्यात्म ये दोनों में एक ही है और ब्रह्म है जैसे दृष्टांत देते हैं पृथ्वी में और उधरों में ये दोनों में जैसे आकाश एक ही है इसी प्रकार के हम लोग एक टिप्पणी देख रहे थे सात नंबर टिप्पणी आकाश एक है उसके लिए ये टिप्पणी चल रहा था 145 नीचे टिप्पणी सात नंबर उसमें कल हम लोग थे शब्दों गुण चक्षुर्ग्रहण अयोग्य सती बहिरेन्द्रिय ग्राह्य जातिमत्वात् इति अनुमानन शब्द से गुणत्व सिद्ध हुआ होने के बाद आगे शब्द क्वाचिद आश्रित तो, गुणवात्त रूपोपतिति सामान्यतः शब्दाधिकरण सिद्धम् आगे शब्द का अधिकरण कहीं न कहीं होगा अभी कहाँ होगा उसके लिए निर्धारण करते हैं शब्दों न स्पर्शवत विशेष स्पर्श वालों का जो विशेष गुण होता है शब्द वो नहीं होगा अग्नि संयोग असमवायिक कारणकत्व का अभाव सती अकारण गुण पूर्वक प्रत्यक्ष कितना दे दिया देखिए अग्नि संयोग असमवायिक कारण क का। इसमें समाज कैसे कहेंगे अपनी कहा आगे, आगे। तो समवाय नहीं तो जो रूप रस गंध स्पर्श होते हैं पृथिव्याम रूपादि चतुष्टयम् पाकजम अनित्यम तो अग्नि संयोग वहां असमवाय कारण हुआ समवाय कारण तो पृथ्वी हो जाएगा असमवाय कारण ये अग्नि संयोग हो जाएगा तो यहां कहते हैं अग्नि संयोग असमवायिकारणम ये शाम हो गए चार आगे तो कौन कौन आ जाएंगे गुण है तो वो चार है रूपादि चतुष्टय रूपादि चतुष्टय पृथिव्याम अनित्यम और पाकज पाकजम अनित्यम तो रूप रस अंधस्पर्श ये चार आगे तो ये कहते हैं कि ये स्पर्श वालों का विशेष गुण है स्पर्श वाले अर्थात ये जो रूप रस गंध स्पर्श ये पृथ्वी जल तेज वायु में रहेंगे और ये चार ही स्पर्श वाले हैं तो इसलिए जो रूपादि चतुष्ट जिनमें रहेंगे वो स्पर्श वाले होंगे और अभी कहते प्रथम हेतु दे दिया अग्नि संयोग असामवायिक कारण को हो जाएंगे स्पर्शादि विशेष गुण वाले जो है मतलब स्पर्शादि विशेष गुण तो ये स्पर्शादि विशेष स्पर्शव विशेष गुण स्पर्श वाले का जो विशेष गुण ये चार तो अभी किंतु ये शब्द जो है वो स्पर्श वालों का विशेष गुण नहीं होगा क्योंकि स्पर्श वालों का जो विशेष गुण होता है वो अग्नि संयोग होने पर वो परिवर्तन होता रहता है अग्नि संयोग उसका असामवाकरण होता है तो अग्नि संयोग असमवायिक कारणत्व कारण तत्व तो, कारण का तो अभाव और दूसरा है कि अकारण गुण पूर्वक ये दूसरा अंश हो गया अकारण गुण पूर्वकत्व सती ये जो रूप रस गंधस्पर्श इत्यादि ये पृथ्वी जल तेज वायु में ये जो रहेंगे खाली रूप रस गंधस्पर्श नहीं पृथ्वी जल तेज वायु में जो रहेंगे वो उनका परमाणु में जो रहेगा उनका धीणु में वो आएगा तो ये कारण गुण पूर्वक कार्य गुण सब बनेंगे तंतु में अगर रूप है तो पट में रूप आएगा तो यहाँ कहते हैं कि कारण गुण पूर्वक हो जाएंगे कौन ये जो स्पर्शवत का विशेष गुण स्पर्श वालों का जो विशेष गुण होगा वो कारण गुण पूर्वक होगा स्पर्श वाले चार आगे उनका जो विशेष गुण होगा वो कारण गुणपूर्वक हो परमाणु रहेगा तो दे आगे आगे चलेगा अच्छा तो और इसलिए शब्द के लिए कहते हैं अकारण गुण पूर्वक और अग्नि संयोग असमवाय कारण का तो आ जाएगा स्पर्शविशेष गुण में और यहाँ कहते हैं अग्नि संयोग असमवाय कारणों का तो अभाव शब्द में ये नहीं होगा तो अभाव और प्रत्यक्षत्वम ये भी कहते हैं मतलब हेतु का, तो वाद। का ये तृतीय अंश हो गया हेतु में तीन भाग है अग्नि संयोग असमवायिक कारण तत्व अभाव अकारण गुणपूर्वकत्व और प्रत्यक्षत्वम ये तीन अंश आएगा ये तीन अंश देखिए सुख में आ रहा है सुख अग्नि संयोग असमवाय कारण तत्व अभाव है सुख में अग्नि संयोग से, से इसका कोई परिवर्तन नहीं होता है और अकारण गुणपूर्वक सुख जो है वह कारण गुणपूर्वक नहीं है वो तो आत्मा का गुण है और सुख जो है प्रत्यक्ष है तो आने से आत्मा में अभी ये तीन सुख में अभी ये तीन आ गया तो आने से सुख में ये स्पर्शवत विशेष गुण होगा स्पर्शवत विशेष गुण न हो गया तो होने से अभी इसी प्रकार शब्द में भी अग्नि संयोग असामवायिक कारण, कारण का तत्व तो अभाव है शब्द में और अकारण गुणपूर्वक तत्व तो भी है वहाँ कारण गुणपूर्वक का नहीं है और प्रत्यक्ष भी है तो होने से वो भी स्पर्शवत विशेष गुणा नहीं होगा तो स्पर्शवत का विशेष गुण शब्द नहीं होगा स्पर्शवत कौन कौन है पृथ्वी भाव तो इसलिए शब्द ये चारों का गुणा नहीं होगा हो गया आगे आ, ये इसमें जो तीन विशेषण हेतु में तीन अंश दिया ना असम अग्नि संयोग असामवा कारणकत्व अभाव अकारण गुण पूर्वकत्व और प्रत्यक्षत्व ये क्यों दिया उसको कहते हैं पाकोज रूपादो व्यभिचार वारणा सत्यंत पाकोज रूप तो वो स्पर्श वालों का विशेष गुण है पाकोज रूप स्पर्श वालों का विशेष गुण है अगर ये नहीं देंगे अग्निशंक असामवायिक कारण का तत्व तो अभाव नहीं देंगे अकारण गुण पूर्वकत्व ये जो पाकज रूप है ये कारण गुण गुणपूर्वक ये नहीं हो रहा है पाकज रूप परमाणु गुण मतलब ये से मतलब परमाणु का रूप से पाकज रूप नहीं बनता है वो तो अर्थात तो जो पिठर पाकवादी वाले होते वो तो में रूप परिवर्तन होगा अगर आप खाली अकारण गुण पूर्वकत्व और प्रत्यक्षत्व ये दोनों कह देंगे तो पाकज रूपों में चला जाएगा और पाकज रूप है जो वो स्पर्शवत विशेष गुण है तो पाकज रूप में हेतु रह जाएगा और स्पर्शवत विशेष गुण न ये नहीं रहेगा वो तो स्पर्शवत का विशेष गुण हो जाएगा ये व्यविचार वारण करने के लिए प्रथम सत्यंत दिए और अकारण गुण पूर्वकत्व नहीं देंगे तो अग्नि संयोग असमवाय कारण तत्व अभाव ये पट रूप में रहेगा पट रूप अग्नि संयोग यहाँ इसका असमवायिक कारण होगा पट रूप का पट रूप का अग्नि संयोग असमवाही कारण बनेगा तो पट रूप में अग्नि संयोग असमवाय कारण तत्व आ जाएगा और उसका अभाव आएगा अग्नि संयोग असमवाय कारणत्व तो का अभाव आएगा और पट रूप प्रत्यक्ष है अगर आप अकार गुण पूर्वकत्व नहीं देंगे तो पट रूप में ये हेतु रहेगा पट रूप में हेतु रहेगा और साध्य हो गया कि स्पर्शवत विशेष गुण न ये तो नहीं रहेगा वो तो स्पर्शवत विशेष गुण होगा तो इसलिए कहते हैं पट रूपाधु व्यविचार वारणा अकारण गुणपूर्वक ये विशेषण दिया गया और तृतीय विशेषण देते हैं प्रत्यक्ष तभी अग्नि संयोग असमवाय कारण का जल परमाणु का रूप में रहेगा जल परमाणु का रूप अग्नि संयोग असमवाय कारण वहाँ होगा नहीं होगा हो। अभाव रह जाएगा ये अंश रह जाएगा और अकार गुण पूर्वक तत्व तो? वो भी नहीं होगा जलीय परमाणु में जो रूप वो तो कारण अकारण गुणपूर्वक हो जाएगा क्योंकि उसका कारण ही नहीं है परमाणु का और कोई कारण नहीं है तो अगर आप प्रत्यक्ष नहीं कहेंगे तो जल परमाणु का जो रूप है उसमें अग्नि संयोग असामवायिक कारण का तत्व तो अभाव भी रहेगा और अकार गुणपूर्वकत्व तो भी रहेगा किन्तु साध्य नहीं रहेगा साध्य हो गया स्पर्शबोध विशेष गुण वो नहीं रहेगा नहीं रहने से फिर विचार हो जाएगा इसलिए प्रत्यक्ष दिया तो ये तीन हेतु अंश के द्वारा अभिसिद्ध हुआ कि शब्द पृथ्वी जल तेज वायु इनका ये गुण नहीं होगा आगे कहते हैं शब्दों न दिक काल मनसाम गुण है विशेष गुणत्वात्थ रूपवत दिक काल मन इनमें शब्द ये इनका गुण शब्द नहीं होगा क्योंकि जो दिक्क काल होते हैं इनमें कोई विशेष गुण ही नहीं है तो विशेष गुण नहीं होने से शब्द एक विशेष गुण है तो फिर दिक्क काल मन इसका गुण नहीं होगा ना भी आत्म विशेष गुण बहिरीद्रिय योग्यवाद शब्द आत्मा का विशेष गुण नहीं होगा क्योंकि आत्मा का जो विशेष गुण है वो बहिरीइन्द्रिय ग्रहण हो जाएंगे <coughs> नहीं होगा वह मन के द्वारा ग्रहण होगा तो बहिरीन्द्रिय योग्यवाद रूपवत इत्थम च शब्दाधिकरणम नवम द्रव्यम गगनात्मकम सिद्धम तो शब्द तो कहीं ना कहीं रहेगा द्रव्य में रहेगा किंतु तो आठों द्रव्य में नहीं रह पाएगा इसलिए कोई नवम द्रव्य होगा ये मुक्तावली में आकाश का लक्षण में मूल में ही दिया है ये सब तो, हाँ इसके साथ ये द्वादशकारिका पूरा हुआ कि जैसे आकाश बाहर अंदर एक ही है उसमें विभाजन नहीं है एक मानना ही लाघवात कहा था इसी प्रकार की ये द्वयोर द्वोर मधु ज्ञाने अर्थात मधु ब्राह्मण में अध्यात्म अधिद्वैव में एक ही ब्रह्म प्रकाशित तो होता है ये कहा गया ये द्वादश श्लोक उच्चारण करेंगे दे आगे हैं टीका में कहते हैं इतच एकत्वे तात्पर्य इतिहाँ और भी कारण देते हैं कि श्रुति एक है नहीं श्रुति का तात्पर्य एकत्व तो में है ब्रह्म आत्मा एक है इसी में ही श्रुति का तात्पर्य है इसको कहने के लिए और भी कारण है जीवात्मनो जीवात्मनोरन्य मेदेन प्रशस्य नानात्वं तदेवं निंदते जीवात्मनोर सामंजसम जीवात्मरभेदन प्रसस्यते यच्च याना निंद्य तदेव ही सामंजस यच्च को पहले ले लेंगे यच्छ जीवात्मोर अभेदेन अन्यम प्रसस्यते ना, ना निंद्यते तदेव ही सामंजसम जो जीव और आत्मा आत्मा अर्थत यहाँ ब्रह्म क्योंकि जीव तो जीव है जीव और आत्मा का अर्थ ब्रह्म ये दोनों अभेदेन अन्यम अभेदेन अनन्यत्म कहते हैं जो घटो है वो मिट्टी से भिन्न है hmm. नहीं है तो जो घटो है वो मिट्टी से भिन्न नहीं है किंतु जो मिट्टी है वो घटो से भिन्न है mm. तो यहाँ कहेंगे कि अभेदेन अन्यम नहीं है यहाँ भेद विशिष्ट अभेद है कहेंगे तो भेद भी साथ में है किंतु जीवात्मोर इस प्रकार की नहीं है अभेदन अन्यम अर्थात जो जीव का स्वरूप है वही ब्रह्म है जो ब्रह्म है वही जीव है जो तत् है वही तोम है दो तम है वही तत् है अभेदे न प्रशस्यते अभेद का प्रशंसा किया जाता है और नाना तोम निंद्यते त तो नेह नानास्त किंचन इस प्रकार के कहते हैं कोई भेद नहीं है और नाना तो का निंदा निंदा करते हैं मृत्यु स मृत्यु आपनोती ये वश्यति जो नाना तो का दर्शन करेगा वो मृत्यु से मृत्यु तो मृत्यु एक मृत्यु प्राप्त करेगा फिर आगे दूसरा मृत्यु को प्राप्त कर जाएगा बीच में तो एक मृत्यु से दूसरा मृत्यु और बीच में आएगा जन्म आएगा जरा आएगा व्याधि आएगा वो सब आएंगे तो कहते हैं वो अर्थात संसार चक्र में चलता रहेगा ये निंदा किया जाता है अभेद का प्रशंसा भेद का निंदा तो होने से कहते हैं कि इसलिए क्या तात्पर्य होता है कि हैं तदेव ही सामंजसम अर्थात इसलिए ऐक्य ही सामंजसम सामंजस अर्थात तो ठीक है क्योंकि भेद का निंदा किया जाता है ठीक है मैं अभेदेन ब्रह्म भेद ब्रह्म एव भवती इत्यादिना ब्रह्म भाव ब्रह्म भाव फल वादेन इत्यर्थ अभेदेन ब्रह्म वेद वेद शब्द का अर्थ अभेदेन ब्रह्म यो वेद तो स भवति यो वेद लट् रूप है जानाती, जानाती। क्या सूत्र है यहाँ विदो लटो वा, वा। तो ये लट हो जाएगा अनलादि हो जाएंगे लट में भी तो जो अभेदेन ब्रह्म वेद वेद अर्थात जानाती वो ब्रह्म भवति मैं ही ब्रह्म हूँ इस प्रकार की जो जानता है वो तो ब्रह्म ही है तो ब्रह्म व भवती वह मंत्र है ब्रह्म वेद ब्रह्म व तो ब्रह्म को कैन रूपेण वेद कहते हैं अहम अस्मि इस प्रकार की मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार की जो जानता है वो ब्रह्म हो जाएगा hmm. मैं ब्रह्म हूँ जो जानता है वो ब्रह्म है mm. तो जो तभी तो जानता mm. है ना मैं ब्रह्म हूँ कहते हैं ब्रह्म फिर ब्रह्म व कहने का क्या आवश्यक है ये केवल अर्थात उसका अनुवाद मात्र है इदीना ब्रह्म भावभादेन ब्रह्म भाव प्राप्त करता है यही उसका फल है अभेद ज्ञान का यही फल है कि ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है युद्ध प्रशस्यते तद्धेय इत्यादि न्यायादर्शने फलवाद उपपत्तिपल एक प्रशस्वाद विवक्षित भाव युत प्रशस्यते तद्धिधेय जिसका प्रशंसा किया जाता है वो विधेय होता है किस चीज़ का प्रशंसा क्यों करते हैं कहते दूसरे लोग इसको पालन करना चाहिए तो यही हो गया विधेय तो ये न्याय है यद प्रशंस्यतें तद विधेयम ये न्याय से एकत्व दर्शन में फलवाद और उपपत्ति उपलम्बत एकत्व दर्शन का फलवाद अर्थात वो ब्रह्म हो गया ये फल कथन हुआ और उपपत्ति उसमें तर्क भी दिया जाता है तो युक्ति भी दिया जाता है दे करके एक प्रशस्तवाद विवक्षित एकस्त तो है प्रशस्त अर्थात प्रशंसनीय है तो होने से एक विवक्षित यर्था श्रुति तो ये कहना चाहती है एक तो का और यनेक प्राणी साधारण तंद्यम दृश्यते जो अनेकत्व है सर्वप्राणी साधारणम अनेकत्वों को लेकर के अनेकत्व बताने के लिए श्रुति को कहना पड़ेगा ना अनेकत्व तो नाना तो प्रत्यक्ष दिखता है प्रत्यक्ष दिखता है इसलिए कहते हैं सर्व प्राणी साधारण ये सभी को दिखता है तो निंद्यमानम दृश्यते तो उसका निंदा किया जाता है और न्याय हो गया या निंद्यते तो निषिध्य जिसका निंदा किया जाएगा उसका निषेध किया जाता है क्या कहते हैं रात्रि काले दधिअम ये भोजन है इसका निषेध है तो निषेध कैसे करते हैं कहते तो हैं रात्रि काल में दध्यान्न भोजन करने से ये लक्ष्मी परित्याग कर देते हैं उसका इस प्रकार के निंदा वाक्य है तथा तो तो दध्यान्न रात्रि काल में भोजन नहीं करना चाहिए वो सन्नीपात बढ़ाता है तो यदि ठंडा है यह निंदे तो निषिध्यते इति न्याय त तो यद प्रशस्यते तधेय तो विधीये और यद निंदते तो निषिध्यते न्यायात ना न्यायात ना शास्त्रों शास्त्रार्थ तो नहीं है क्योंकि ना तो का निंदा किया जाता है मृत्यु स मृत्यु आपनो ये पश्य आगेटिका में ना श्लोक में क्यते आगेटिका में तद एकत्व एक नानात्व नानात्वनिंदन च एकमेंव शास्त्रीय अभ्युपगमे सति युक्त फलित आह तदुभय अर्थात एकत्व का अभेद का प्रशंसा किया गया है नानात्व नांदन च ये दोनों चीज एकमेव इति अभ्युपगमे शास्त्र एकत्व को कहता है ऐसा अगर मानेंगे वो दोनों घटेगा दोनों कौन है एक का प्रशंसा और अनेकत्वों का निंदा ये दोनों अगर तो तो भी घटेगा अगर शास्त्र एकत्व तो को कह रहा है एक ही है इसी प्रकार की अगर शास्त्र का तात्पर्य निर्णय होगा तो इसको श्लोक में कहा तदेवं ही सामंजसम तदेव तद अर्थात तद श्लोक में जो तद तदेवम है तद का अर्थ ऐक्यम ऐक्यम ही सामंजसम वही ठीक है <coughs> आगे टीका में श्लोकाक्षरा व्याचे श्लोक का अक्षर अभी भाष्यकार इसका व्याख्यान करते हैं भाष्य में यद युक्ति श्रुतच निर्धारित जीव से पर आत्मनों जीवात्मरम अभेदेन प्रशस्यते स्तूयते शास्त्रेण व्यासादि युक्ति श्रुतित निर्धारित युक्ति से और श्रुति से भी दोनों उपाय से निर्धारित निश्चित क्या निश्चित है किया गया जीव च परसमो जीव और पर आत्मन पर आत्मा अर्था परमात्मा जीव और परात्मनो जीवात्मोर जीव और परात्मा ये दोनों का मिला करके जीवात्म कह दिया इनका अन्यत्व श्लोक में है जीवात्मनोर अन्यत्व त अनन्यत्म का हुआ आगे अभेदेन प्रशस्य अभेदेन एक नंबर टिप्पणी एक रसत्व न विवक्ष्यते एक रस अर्थात किसी प्रकार की भेद इसमें नहीं है एक रस अर्थात भेदा भेद वाला ये नहीं है प्रशस्यते भाष्य में आगे प्रस्यतः का अर्थ स्तुयते, ते तो यदि त में आरम्भ किया यद यदुक्ति श्रुति तस् निर्धारित आगे तथ प्रशस्य यहाँ प्रशस्त के पहले तत् ऐसे अध्ययन करना चाहिए टीका मैं कहेंगे प्रशस्य का स्तूयते द्वारा शास्त्रेण शास्त्र में और व्यादि तो ये वेदातशास्त्र में और व्यादी के द्वारा भी स्मृतिशास्त्र में टीका तो में तशस्यते शास्त्रेण इति तत्पाद तो व्याख्येय तो भाष्यकार द्वितीय सब पंक्ति में खेदे प्रशस्य प्रथम पंक्ति में युक्ति श्रुतिधारित तो द्वितीय पंक्ति में होना चाहिए तत्प्रशस्यते इसलिए टीकाकार कहते हैं तत् शास्त्रेण इति तत्पद आदाय तत्पदमा आदाय आठ नंबर टिप्पणी कहते हैं तत्पदम अध्याहृत्य तत्पद का अध्याहार करके वो अर्थ लगा लेना चाहिए शास्त्रेण भाष्य में द्वितीय पंक्ति में है तत् प्रशस्यते का अर्थ हो गया स्तूयते के न कहते हैं शास्त्रेण शास्त्रेण अर्थ टीका में कहते शास्त्रेण अभेद वेदन फलवादेन इतर्थ अभेद वेदन रूपक जो फलवाद उसके द्वारा फलवाद अर्थात ब्रह्म भवती अभेद वेदन से फल कहा जाता है मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार की अभेद ज्ञान होने से वो ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है ये जो अभेद वेदन के द्वारा फलवाद का कथन हो गया यही स्तुति किया जाता है और व्यासराशरादिश्च वेदार्थ एकत्वम स्तुयते व्यास पराशर इत्यादि जो वेदार्थ का व्याख्यान करने वाले व्याचाणी ही उनके द्वारा भी एकत्वम स्तुयते एकत्व तो का स्तुति किया जाता है वासुदेव सर्वमिति स महात्मा इसका पूर्वार्ध क्या है बहुनाम बहूना ज्ञानवान मां प्रपद्यते तो बहुनाम जन्म नामंते बहुत जन्म का अंत में ज्ञानवान ज्ञान होगा प्रपद्यते परोक्ष ज्ञान होने के बाद फिर परमात्मा का ये अन्वेषण करेगा आगे प्राप्त करेगा होने से आगे उसको कैसे निश्चय होगा वासुदेव सर्व इसी प्रकार के ज्ञानी स महात्मा और व सुदुर्लभ खाली दुर्लभ नहीं है सुदुर्लभ अर्थात ज्ञानी ये ये एक हो गया दूसरा कहते हैं अहम हरी सर्विदम जनार्दनों नान्य ततः कार्य कारण कार, कार्य नान्य ततः कारण कार्य जातम अहम हरि इदम सर्व जनार्दन वो भी अहम है न अन्यत ततः कारण कार्य जातम उस हरि जनार्दन जो कि मैं हूँ उससे कारण कार्य कुछ अन्यत नहीं है भिन्न नहीं है तो मैं ही हरि हूँ मैं ही जनार्दन हूँ कार्य कारण सब मेरे में ही कल्पित है दस नवटी टिप्पणी इद्रिंग मनो यस भूयो तस् भूयो भवोद्भवा द्वंद्वगदा इति उत्तरार्ध इस श्लोक का उत्तरार्ध हो गया इद्रिंग मनो यस्य जिसका मनो इस प्रकार की है मैं ही हरि हूँ मैं ही जनार्दन हूँ मेरे से भिन्न कोई कार्य भी नहीं है कोई कारण भी नहीं है जिसका मनो इस प्रकार है तस् भूयो भवोद्भवा न भवे उद्भव भव अर्थ संसार उसका उद्भव अर्थात तो संसार में पुनर्जन्म उसका नहीं होगा और द्वंद्व गदा गदा अर्थात पीड़ा तो, तो द्वंद्व गदा अर्थात द्वंद्व पीड़ा उसको नहीं होगा जिसका मन इस प्रकार की निश्चय हो गया ये श्लोकों का उत्तराध हुआ आगे भाष्य में एटिका में अहम हरि सर्विदम जनार्दन नान्य ततः कारण कार्य जातम इत्यादि वाक्यहा इत्यादि आदि कह देते हैं आदि में क्या है टीका में कह टिप्पणी में दिए हैं एक नंबर ग्यारह टि, नंबर टिप्पणी यो अन्य था अन्यथा प्रतिपद्यते आगे श्लोक है ग्यारह नंबर टिप्पणी कहाँ आगे है हाँ आगे कहते हैं टीका में द्वितीयार्धम विभजते श्लोकों का द्वितीयार्ध का भगवान भाष्यकार व्याख्यान करते हैं भाष्य में यच्च याणी साधारण स्वाभाक शास्त्र बहिष्कताकिकैर्चित नादर्शन यहाँ भी तत्काल कल त्यू तीतमस्थितया उदरं उदरम्तर कुरुते अथ सर्वं इदय आत्मा मृत्यु मृत्यु स मृत्युमा यान पश्यती इत्यादि वाक्य अन्न स्रह्म विद्भि याणी साधारण सभी प्राणी को यह प्रत्यक्ष है स्वाभाविक स्वाभाविक दो नम टिप्पणी दे दिया स्वाभाविक आविद्यकम अविद्या से ये जो भेद दर्शन होना ये कोई इसके लिए कोई ज्ञान नहीं चाहिए वह तो अविद्या से अज्ञान से भेद दर्शन होता है स्वाभाविक स्वाभाविक अर्थात आविद्यकम शास्त्र बहिष्कृति ही शास्त्र से बाहर है ये ये शास्त्र में ये भेद का कथन नहीं किया जाता है कहाँ से आ गया कुतार्किकेर विरचितम कुर्किकों के द्वारा इसका रचना किया गया है क्या किया गया है नाना तो दर्शनम यद नाना तो दर्शनम अन्वय हो गया आगे तन निंदते यहाँ भी तत्का का अध्ययार करना है इसके लिए टीका में देते हैं तन तो निंदते य शब्दे न उपक्रमा क्योंकि वाक्य का आरंभ हुआ य इसलिए यहाँ निंद्य पहले यहाँ भी तत्व लेना है तन निंदते इस प्रकार की अध्यय करना है क्योंकि वाक्य य शब्द न बाकी आरंभ हुआ शब्द से इसलिए त्यते आगे भाष्य में न तो तद्वितय अस्थि द्वितीय है ही नहीं और द्वितीयाद वेय भय होती अगर द्वितीय एक रहेगा तो उससे भय हो सकता है तो द्वितीय नहीं होने से कोई भय नहीं है तो इसलिए कभी कभी देखें चिड़िया भी दर्पण में बैठकर के मारता है क्यों वो सोचता है कि एक द्वितीय है वो हमारा विरोधी है तो फिर उसे भय होता है आक्रमण करता है द्वितीय वही भयम भवती और उधरम अंतरम कुरुते अथ तसे भयम भवती हमें उत अरम अंतरम उत अर्थात अल्पम अरम अर्थात आ, ना उत अर्थात अपि अरम अर्थात अल्पम अपि अल्पम अंतरम अंतरम अर्थात भेदम थोड़ा सा भी अगर भेद करता है अथ तसे भयम भवती थोड़ा सा भी भेद होगा तो उसके चलते भेद भय भे होगा कहेंगे कोई भे, भेद नहीं है मैं एक हूँ और एक परमात्मा है बस और कोई नहीं है कहेंगे तो भी भय होगा किससे भय होगा कहू अभी तो मैं और परमात्मा तो उसी परमात्मा से भय होगा अगर हम इस प्रकार नहीं चलेगा ना परमात्मा हमको दंड देगा तो उसी से ही भय होगा तो कहेंगे कि नहीं नहीं परमात्मा तो केवल प्रेम रूप ही है वो तो सभी का कल्याण करने वाला है जितना भी कहे अंदर में किंतु रहेगा भै भै तो भय रहेगा आगे इदम सर्व यदय आत्मा ये सब एक ही है आत्मा ही है और मृत्य हो मृत्यु हो मृत्यु आपनोती ये यह नाने व पश्यती मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करेगा जो यहाँ नाना तो देखेगा बृदारण्य में है कट में भी है मृत्य हो मृत्यु हो स मृत्यु, मृत्यु, मृत्यु इस प्रकार की है इत्यादि वाक्य और अन्य ब्रह्मविदि ये सब स्तु श्रुति वाक्य है और ब्रह्म ज्ञानी लोग भी कहते हैं टीका में अभी उदरम उत, उत्कार अभी अरम का अल्पम अल्पम व उपनिषद का मंत्र है ये ब्रह्मबली में ही है शायद दो में देखेंगे ना न दो छ अथवा दो सात वही आसपास पास देखेंगे तो वो है उदरम मंत्रम करुते अथवा भयम् बहती अच्छा आगे टीका में कहते हैं अविद्या मोहित आत्मान पुरुषा भिन्न दर्शिन हाँ। इसका आगे उत्तरार्थ नहीं दिया अविद्या मोहित आत्मान हाँ। पुरुषा अविद्या से मोहित आत्मा अंतकरण जिनका है वो पुरुष वो भिन्न दर्शिन वो भेद का दर्शन करते हैं अविद्या होने से भेद दर्शन करेंगे आगे कहते हैं किं तेन न कृत पाप चोरेण आत्मापहारिणा त तो उसके द्वारा क्या पाप नहीं किया गया वो तो चोर है किसका चोरी क्या कहते हैं आत्मा का चोरी कर लिया आत्मा का उपहार कर लिया इस ये श्लोक दे दिया ये श्लोक का पूर्वाध है ग्यारह नंबर टिप्पणी यो अन्यथा संतम आत्मान अन्यथा प्रतिपद्य पूर्वाधम जो ग्यारह नंबर इत्यादि के पास दिया है ना वो ये अपहारिणा वहाँ होना चाहिए वो तीर लगा दे सकते हैं अपहरिणा के लिए ग्यारह नंबर है इसका पूर्व पूर्वार्थ हो गया यह अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते। आत्मा स्वरूप तो अन्य प्रकार की है और उसको जो अन्य प्रकार से जानता है वो क्या पाप नहीं किया अर्थात आत्मा असंग है कूटस्थ है व्यापक है इस प्रकार की है होने पर भी अन्यथा प्रतिपद्यतें अन्य प्रकार से जानता है मैं तो सुखी हूँ दुखी हूँ ये संसारी हूँ इस प्रकार की जो मानता है अन्य प्रकार आत्मा का स्वभाव होने पर भी अन्य प्रकार जो मानता है उसका निंदा करते हैं तेना किम पाप हम न कृतम उसके द्वारा क्या पाप नहीं हो गया ये सबसे बड़ा पाप है आत्मा अपहरिणा आत्मा का अपहरण कर लिया जिसका जैसे स्वरूप है उसको इसी प्रकार से नहीं जानना उसका मतलब उसका नाश कर देना जो जिस प्रकार है उसको उसी प्रकार नहीं जानना वही उसका हनन हो गया तो ये आत्मा का उपहार कर लिया उसको छुपा दिया आगे टीका में इत्यादि एवं अच्छा आगे और एक टीका में दिए प्रायश्चित भव्य शुद्धि निबध गोबध गो कारिणाम अच्छा प्रायश्चित भव्य शुद्धि नृणाम गोबध कारिणाम जो मनुष्य है गो करने वाले उनका तो प्रायश्चित से शुद्ध हो जाएगा अगर गोबध हो गया तो भी प्रायश्चित है उसके लिए तो उसे शुद्ध हो जाएगा आत्मा अपहारिणाम पुंगसम प्रायश्चित न विद्यते जो आत्मा का अपहार करने वाला अर्थात आत्मा का वास्तव स्वरूप को नहीं जानेगा उसका तो प्रायश्चित नहीं है उसका फिर वो फलभोग करना पड़ेगा पुनर्जन्म होगा अगर आत्मा का वास्तविक स्वरूप को नहीं जानेगा तो फिर पुनर्जन्म होगा तो उसका प्रायश्चित नहीं है इसलिए कहते हैं अज्ञानी का प्रायश्चित नहीं है क्योंकि पुनर्जन्म होगा बाकी तो गो बध का भी प्रायश्चित है टीका में इत्यादि वाक्य व्यासादयोपि द्वैत दर्शन निंदंति ये सब वाक्य से व्यासादि भी द्वैत दर्शन का निंदा करते हैं आगे भाष्य में एवं अनेकदर्शन से निंदवाद न अनेक शास्त्रीयमिति उक्त चतुर्थ पदार्थमा अनेन प्रकारेण इस प्रकार से अनेकत्व दर्शन का निंदा किया गया अनेकत्व दर्शन निंदित नि, जो निंदित तो होगा वह निषिद्ध होगा निषिद्धवादक्री न अनेकत्व शास्त्रीय इसलिए अनेकत्व शास्त्रीय नहीं है शास्त्र कभी भेद का कथन नहीं करेगा भेद को जानना चाहिए शास्त्र ऐसे कभी नहीं करेगा वो शास्त्रीय नहीं है ऐसे कह करके चतुर्थ पाद चतुर्थ पाद का वर्णन करते हैं भाष्यकाल एतदेवम ही समंजसम समंजसम अर्थात रिजु अवबोधम न्याय इत्य एत, जो अभेद है वो तदेवम ही सामंजसम वही तो सामंजसम सामंजसम एक नंबर टिप्पणी दिया अच्छा सामंजसम ऋजु अवबोधम ऋजु अवबोधम एक नंबर टिप्पणी दे दिया सुख अवशेयम अवशेयम निश्चयम सुख से निश्चय होना है अर्थात तो अभेद यही सुख से ज्ञान होता मतलब सुख सुखपूर्वक इसका बोध होता है तो, क्योंकि भेद का दर्शन होने के लिए इंद्रिय मन चाहिए अगर हम देख नहीं रहे हैं कुछ हमारा मन भी काम नहीं कर रहा है हम जस्ट सुसुप्ति से उठे हैं मन काम नहीं कर रहा है केवल मैं हूँ इतना ही भान होता है भेद भान होगा नहीं होगा तो अभेद भान होने के लिए बिल्कुल सरल है यहाँ कहते हैं भेदभाव होने के लिए मन चाहिए इंद्रिय चाहिए ये सब नहीं है तो अवैध इसलिए कहते हैं सुख यम ये तो आराम से भाषा में कहते हैं येत तदेव ही सामंजस्य ऋजु अवबोधम ऋजु सरल सुख में आराम से अवबोधम यही न्यायम इत्यर्था, ठीक है में विषय भेदेन प्रशंसन निंदन चर्थ याष्य में जो कहा उसका अर्थ है कि विषयेदेन प्रशंसन प्रशंसान प्रशंसा किसका किया गया अभेद का अदैत द्वैत का द्वैत का भेद प्रशंसन निंदन ये विषय भेदे न अ विषय का प्रशंसा अन्य विषय का निंदा एवं ही आगे टीकामें द्वैत अशास्त्रीय अद्वैतगम्यं अंगीकार सती है एवं भाष्य में जो दिया उसका अर्थ हो गया द्वैत अशास्त्रीय भेद ज्ञान होना ये अशास्त्रीय है और अद्वैत तत्तात्पर्य गम्यम अद्वैत ही तत्पर्य गम्यम तदर्थ शास्त्र अद्वैत ही शास्त्र तात्पर्य गम्य इति अंगीकार सती ऐसा स्वीकार होने से पर यह सरल में ज्ञान होता है आगे ठीक है मैं भेद दृष्टि नामों पर पूर्व पक्ष कहता है भेद दृष्टि नाम भी न्यायत्व अविशेषा ये जो भेद दृष्टि है ये घट पट से भिन्न ऐसे चक्षु से दिखता है ना ना ये रज्जु सर्प जैसा लगता है तो चक्षु से दिखता है और चक्षु प्रमाण है तो पूर्व पक्ष कहता है भेद दृष्टि नामों पर न्यायत्वाद प्रमाण है तो इसलिए ये भी न्यायत्व अविशेषात ये भी न्याय है होने से भेद दर्शन निंदा निंदन से कुतो न्यायत्व भेद हमको चक्षु से दिखता है और भेद का निंदा करने से वो कैसे न्याय होगा ठीक कैसे होगा तो जो वास्तविक दिखता है उसका आप निंदा करते हैं कहेंगे ये ठीक है ये कैसे होगा पूर्व पक्ष कहता है भाष्य में उसका उत्तर देते हैं यास्तु तो तार्कि परिकल्पिता कुदृष्टस्ता अन्ज्यो निरूप्यमाण न घटना प्राचंती इति अभिप्राय या तो या ता अर्थात भेद दृष्टि तार्किक परिकल्पिता केवल तर्क से कल्पना करते हैं बुद्धि चला इंद्रिय चले तो ये सब दिखते हैं ये सब कुदृष्ट ये सब कुदृष्टि है भेद दर्शन करना ये कुदृष्टि है इसलिए अनुज्ज अनुज्ञ अर्थात दो नंबर टिप्पणी दे दिया अन्याय इत्यर्थ ये सब न्याय नहीं है भेद दृष्टि न्याय नहीं है क्यों न्याय नहीं है निरूप्यण न ना घटनाम प्राचंती इसका अगर निरूपण करने चलेंगे ये इससे भिन्न है निरूपण करने चलेंगे तो ये घटनाम घटनाम तीन नंबर टिप्पणी दे दिया संभावना निरूपण आरंभ करेंगे तो ये संभव नहीं होगा हम कहते हैं कि ये जो क है वो ख से भिन्न है कहते हैं क से से कठिन लग गया नहीं तो चैत्र मैत्र से भिन्न है हम कहते हैं कि चैत्र मैत्र से भिन्न क्यों हुआ चैत्र चैत्र से भिन्न है और चैत्र मैत्र से भिन्न है क्यों तो कहेंगे क्यों कहेंगे उसमें चैत्र में चैत्र का भेद मैत्र में रहेगा किन चैत्र का भेद चैत्र में रहेगा नहीं रहेगा तो भेद रहने से भिन्न हुआ अच्छा अभी भेद रहने से भिन्न हुआ और मैत्र में चैत्र का भेद रह गया इसलिए भिन्न कह हैं ये मैत्र में क्यों चैत्र का भेद रहा क्यों चैत्र का भेद चैत्र में नहीं रहा क्यों नहीं रहेगा कहेंगे कि ये भिन्न है ना इसलिए उसमें भेद रहेगा अब वो तो भिन्न नहीं है उसलिए कैसे भेद रहेगा तो भिन्न होने से भेद रहेगा ना तो भेद रहने से भिन्न कहेंगे ये दोनों प्रकार की नहीं घटेगा भेद विशिष्ट में भेद को मतलब भिन्न कहेंगे अथवा मतलब भिन्न में भिन्न को भेद विशिष्ट कहेंगे इस प्रकार की ये सब दोष ये तो अनुन्यास रह हो गया कहते हैं भेद विशिष्ट जो होगा तो उसमें भेद रहेगा जैसे कहते हैं कि अभी ये जो ये चैत्र हो गया ये मैत्र हो गया ये मैत्र का भेद चैत्र में आया आया कहते हैं कि ये जो चैत्र है वो भेद विशिष्ट होता भेद विशिष्ट इसलिए इसमें भेद रहेगा तो जब इसमें भेद आ गया अभी ये भेद विशिष्ट हो गया तो ये भेद विशिष्ट, विशिष्ट इसमें भेद आया तो इसका भेद इसमें आने से ये भेद विशिष्ट हुआ तो ये जो भेद इसमें आया और ये जो भेद जो इसके साथ विशिष्ट होता है ये एक है अथवा भिन्न है तो अर्थात भेद विशिष्ट तो में भेद रखेंगे तो ये रहने वाला भेद और जो रहता है वो एक है अथवा अनेक है क्योंकि भेद विशिष्ट में भेद नहीं रहेगा भेद विशिष्ट में भेद नहीं रहेगा तो फिर अभिन्न में भेद रहेगा एक ही है उसी में उसी का भेद रह जाएगा नहीं रहेगा तो फिर जो भेद अर्थात पहले से जो भिन्न है उसी में ही भेद रहेगा जो भिन्न है वह भेद विशिष्ट हुआ क्योंकि अभिन्न में तो भेद नहीं रहेगा तो भेद विशिष्ट में भेद रहा ये भेद और ये भेद समान है अथवा अलग है कहेंगे ना ना ये समान कैसे होगा अगर समान हो जाएगा तो कहेंगे तो आत्माश्रेगा स्वयं में स्वयं रह गया तो ये समान नहीं होगा ये भेद अलग है ये अलग है ये अलग है कहेंगे ये भेद है अभी आप मान रहे हैं कि जो भेद है वो भेद विशिष्ट में रहेगा तो ये तो भेद है ये एक भेद विशिष्ट में रहेगा तो यहाँ ये एक है और ये एक भेद है तो अभी एक भेद ये एक भेद और उसमें रहने वाला और एक भेद तो अभी ठीक है इससे ये भिन्न हुआ इससे ये भिन्न हुआ आगे और भेद चलेगा क्या दोष हो जाएगा अनवस्था हो जाएगा अभी कहेंगे ठीक है ये भेद ये भेद अलग है किंतु ये भेद ये भेद ये तो मतलब ये भेद और ये भेद ये अलग नहीं है ये ये अलग है।, है ये ये अलग है ये ये कि तो ये ये और अलग नहीं होगा कहेंगे तो कहेंगे तो ये चक्र को हुआ इसी प्रकार की और सब दोस्तों चलेगा आगे तो और अन्यवस्था हो जाएगा इसलिए कहते हैं भेद का विचार करने से नहीं घटेगा चलते हैं व्यवहार करते हैं ठीक है और चलेगा अच्छा ठीक है मैं भेद दृष्टि नाम या इसको कहते हैं मनु जी कहते हैं या वेद बाह्यातो याचकाश कुदृष्ट सर्वास्ता निष्फला प्रत्यय तमो मूला हिता जो वेद बाह्य स्मृति है और यह का कुदृष्ट जो सब कुदृष्टि है कुदृष्टि है अर्थात वेद विरुद्ध कहने वाले ये सब जो दृष्टि है ता सर्वा निष्फला प्रत्यय प्रत्यय था मरने के बाद उसका कोई फल नहीं यह लोक में तो ठीक है खा पी करके चार जैसा हो जाएगा निष्फला और तमो मूला अविद्या से केवल होता है ही इति स्मृता की मनोवचनार्थ और भेदवादानम न्यायिरोधा भेदवादाजस्यम ये सब न्यायिद्ध भी है अर्थात विचार करने से ये सब टिकेगा नहीं समन्वय नहीं होगा इति इतिहा आगे पाठ संशोधन करना है निरूप्यों की भाष्य में तृतीय पंक्ति में है अंग्रेजी यहाँ भी इसलिए टीका में होना चाहिए है ना इति इति वो होना चाहिए वैशेषिक वैशेषिक आदि कल्पना भेदानुसारिण्यो भेद परस्पराश्रयादि दोष दूषित तो न प्रमीयते वैशेषिक न्यायिक लोक और वैनाशिक बौद्धलोक ये लोग सब जो कल्पना करते हैं वो सब भेद को आश्रय करके कल्पना करते हैं और भेद, भेद से परस्पर आश्रयवादि दोष दूषित भेद अनुन्याश्रय दोष से दूषित है इसलिए न प्रमीयत प्रमाण ज्ञान इसका नहीं होगा व्यवहार करते हैं ठीक है तेना भेदवादा उत्प्रेक्षामूला नाम असमंजसता इत्यर्थ ये जो भेदवाद है वो सब उत्प्रेक्षामूल उत्प्रेक्षा अर्थात बुद्धि रहित तर्क इस प्रकार इसको कहते हैं उत्प्रेक्षा केवल कपोलो कल्पना कहते हैं अपना खोपड़ी से केवल कल्पना कर दिया इसलिए असमंजसम ये सब ठीक नहीं है ये त्रयोदश श्लोक का उच्चारण करेंगे पूर्णमीद मुदच्य से पूर्णस्दाय पूर्णमादाय शिश्ते